आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार सभी किसान भाइयों का स्वागत है मेरा गांव मेरा चल इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर विनय प्रकाश श्रीवास्तव जी से जो कृषि के निदेशक भी हैं और काफी अच्छा जो है प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी भी है और कुछ अनुभव भी उनके पास है जो अभी हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से विनय प्रकाश श्री श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों भली प्रकार जानते हैं कि किसानों का मसीहा कोई और नहीं जिसको हरे किशन के नाम से भी जानते हैं वो इस धरा पर पधार चुका है किसानों की भलाई करने के लिए किशन की वजह से ही किसान नाम पड़ा है किसानों गरीबों महिलाओं का भला करने के लिए ही वो भोले बाबा आया हुआ है श्री किशन जी जो कि वास्तव में विष्णु जी भी हैं सबके पालनहार हैं न केवल मनुष्यों के बल्कि जीव जंतुओं के सभी पेड़ पौधों के देखरेख करने वाले हैं इसीलिए उनको खिक दुनिया में भी गाय चराते हुए दिखाए गए हैं उनके भाई बल्लाम को जो है वो हल चलाते हुए दिखाया गया है यानी ये जो अग्रणी हमारे पुरबज हैं ये जो है खेती और किसानी से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इनको जो है इस तरह से दिखाया गया है और उनके बताए हुए रास्ते पे हमें अवश्य चलना चाहिए पशुपालन करते हुए श्री कृष्ण जी को दिखाया गया है और वहीं पे उनके भाई बलराम को कृषि कर हल चलाते हुए दिखाया गया है इसका मतलब ये है कि यदि हम पशुपालन पहले कर लें तो कृषि हमारा जो है बहुत आसानी से हो सकता है अभी हम लोग कृषि एवं पशुपालन कर रहे हैं यदि हम पशुपालन पहले कर लें तो कृषि हमारा जो है ऑटोमेटिक जो है बढ़िया होता जाएगा अभी तक वैज्ञानिक खेती के सहारे हम लोग जो है बीज के अलावे खाद दवाइयों का इस्तेमाल करते रहे जिसके वजह से हमारा जो भोजन जो है विषयुक्त हो गया है जबकि हमें बनना है विषणु यानी विष जो है अणु मात्र न हो विषाणु यानी खराब चीज़ें जहर जो है हमारे भोजन में लिस्ट मात्र ना हो तब हम वास्तव में सबकी लालन पालन ठीक से कर सकेंगे इसके लिए यदि हम एक देसी गाय रख लें तो 30 एकड़ की खेती जो है हम खूब आसानी से बिना खाद के बिना दवाई के बिना डीज़ल के बिना बिजली के और बिना किसी खर्च के और बिना किसी आत्महत्या के आसानी से हम लोग कर सकते हैं और इसके लिए केवल एक देसी गाय रखना पड़ेगा देसी गाय भी अपने भारत देश में बहुत सारी इसकी नस्लें हैं जैसे साहिवाल है बहुत सारी नस्लें हैं अपने देश में उपलब्ध हैं यदि हम देसी गाय रखेंगे तो उसके बछड़े से ठीक है ना हल्का काम चलाया जा सकता है और खेती उससे अच्छी हो सकती है यदि जो है गाय है तो उसके दूध से दूध जो है अमृत के समान होता है उससे हम स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं और उसके गोबर से जो कि एक देसी गाय से करीब 10-15 किलो ग्राम गोबर निकल आता है और पाँच से दस लीटर जो है गोमूत्र निकल आता है दोनों को हम 200 लीटर के एक ड्रम में डाल दें और उसमें पानी भर दें और एक से दो किलोग्राम जो है उसमें किसी भी दलहनी फसल का जो है आटा हो चोकर हो बेसन हो और एक से दो किलोग्राम जो है गुड़ हो या गन्ने का रस हो उसमें हम डाल दें और इसके बाद से एक मुट्ठी मिट्टी जो है चाहे मेड़ के नीचे की मिट्टी हो या पीपल पाखड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो या जंगल के नीचे की मिट्टी हो उसको उसमें हम डाल दें तो ये जामन जैसे दही में जमाने के लिए जामन का इस्तेमाल किया जाता है उस तरह से ये काम करता है और चार से पाँच दिन जो है उसको पेड़ के नीचे साय में उसको रख दें उसके ऊपर एक बोरी से ढक दें और सबेरे और शाम जो है एक डंडे से ठीक है ना दाएं से बाएं से दाएं की तरफ जो है क्लाक वाइज जो है हम उसको घुमाते रहें दो तीन मिनट सुबह दो तीन मिनट शाम को तो ये जीवामृत जो है इसको जीवामृत कहते हैं ये चार से पाँच दिनों में तैयार हो जाता है और ये जीवामृत जो है एक, एक एकड़ के लिए पर्याप्त है यदि इसको हम आ, एक एकड़ में सिंचाई नाली के माध्यम से जैसे ड्रम में मान लीजिए नीचे थोड़ा सा टोंटी लगा दिया मैंने और बूंद बूंद जैसे शिव जी के ऊपर जो है बूंद बूंद क्यान का अमृत टपकाते हैं उसी तरह से यदि इसको नाली में टपकाते रहेंगे तो ये एक एकड़ में फैल जाएगा और एक ग्राम में 600 करोड़ से ज़्यादा बैक्टीरिया जो है जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं जो बहुत अच्छे बैक्टीरिया हैं वो जो है हमारी जमीन में मिल जाता है और जैसे अब प्रकृति जो है अपना प्रबंध कर लेती है जैसे जंगल की ज़मीन में कोई हम लोग खाद नहीं डालते कोई दवाई नहीं डालते कोई जो है पानी नहीं डालते फिर भी जो है वो खेती जो है सालों साल जो है हो सकती है और होती है पेड़ पौधे जब जीवित रह सकते हैं तो हमारी खेती भी तीन महीने छः महीने नौ महीने साल भर की जो फसलें हैं वो अच्छी तरह से जो है हो सकता है इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम जीवामृत डालते हैं तो नीचे जो केचुए जो है खाद की वजह से दवाइयों की वजह से जो मर गए हैं या खेती छोड़ करके वो भाग गए हैं या एक तरह से कर लीजिए तो नीचे 10-12 फीट नीचे समाधि ले लिए हुए हैं तो वो केचुए जो है फिर जैसे ही जीवामृत हम डालते हैं वो नीचे से छेद करते हुए ठीक है ना मिट्टी खाते हुए उसको अधपचा भोजन के रूप में ला करके जड़ों तक पहुँचा देते हैं तो जो ऊपर की छः इंच की मिट्टी है उसमें बार बार फसलें लेने की वजह से उसमें फर्टिलाइज़र की या तत्वों की कमी हो गई है नीचे जो है तत्वों की कोई कमी नहीं है जैसे शिव के भंडारे भरपूर हैं काल कंटक सब दूर हो जाएंगे तो नीचे भरपूर मात्रा में तत्व उपलब्ध है तो ये केचुए जब नीचे से खाते हुए आते हैं तो एक तो जो है उसमें कैपिलिस सिस्टम बन जाता है नीचे का पानी ऊपर और ऊपर का फालतू पानी जो है नीचे ड्रेन हो जाता है एक तो ये फ़ायदा होता है दूसरा जैसे गेहूं हम सीधे नहीं खा सकते हैं उसको आटा बनाना पड़ेगा फिर उसको रोटी बनाना पड़ेगा तब जाके ये तत्व हमारे शरीर में मिल सकते हैं उसी तरह से जब आदपचा भोजन होता है तब ये जड़े जो है वो भोजन तत्व के रूप में वो ले सकते हैं तो इस तरह से पूरा जो है तत्वों की कोई कमी पौधों में नहीं होती है यही कारण है कि जंगल के जितने पेड़ पौधे हैं उसमें हरा भरा भी रहता है कोई बीमारी भी, भी नहीं रहती है और जो है वो सालों साल चल जाते हैं तो इसी तरह से हमारी फसलें भी हो सकती हैं और पहले दिन का जीवामृत हम एक एकड़ के लिए इस्तेमाल कर लेंगे दूसरे दिन का जीवामृत जो है दूसरे एकड़ के लिए और पूरे महीने इस तरह से तीस एकड़ में हम इस जीवामृत का प्रयोग कर लेंगे उस महीने के बाद जो है हम पुनरावृत्त कर लेंगे तो साल भर में एक एक इंच ज़मीन को हम करीब करीब बारह बार जो है उसमें एक तरीके से जीवामृत हम उसमें डाल दे रहे हैं और इतने प्रचुर मात्रा में बैक्टीरिया हो जाते हैं जिसकी वजह से खेती हमारी बहुत अच्छी हो जाती है और इसमें बीमारी भी नहीं लग सकती है तो मेरा किसान भाइयों से ये अपील है कि वे अपनी खेती एक टिकाऊ खेती होती है एक दूसरी बिकाऊ खेती होती है तो यदि टिकाऊ खेती करना हो जिसके लिए बिल्कुल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं कि हमारी ज़मीन भी ठीक रहे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे पूरा जो है प्रदूषण भी ना हो हर तरह से हम ठीक रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह से खेती करें तो उससे हमारी जो है ज़मीन जो है टिकाऊ रहेगी एक दूसरा बिकाऊ खेती होता है मार्केटेबल सरप्लस जैसे ज़्यादा है तो वो बाज़ार में बेचने के लिए हम लोग खेती करते हैं तो ऐसी खेती पंचानवे परसेंट क्षेत्र में भल समय की आवश्यकता है आ, उसमें किसानों को भी अपनी आमदनी को बढ़ाना है तो इसके लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों से ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वगैरह डाल करके खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा उपज लें उसके लिए मैं कोई मनाही नहीं कर रहा हूँ लेकिन कम से कम पाँच हमारे किसान भाई जो है अपने पाँच ज़मीन पर ठीक है ना ऐसी खेती करें तो उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और विश्वयुक्त भोजन से हम लोग बचेंगे तो इस तरह से यदि हम खेती करें तो वास्तव में जो है इस प्राकृतिक तौर तरीके से खेती है हम लोगों ने खेती भी की वैज्ञानिक खेती भी की अब जो है हमको जो है इस प्राकृतिक खेती के ऊपर आ जाना चाहिए क्योंकि प्रकृति जो है नेचुरल नेचर हमारा हो तो ये प्रकृति सब कुछ देने के लिए तैयार है और यदि उसमें हम जो है कोई विघ्न बाधा डालते हैं जैसे हम तो विष्णु हैं मान लीजिए हमें सबका लालन पालन करना है पेड़ पौधों को सबको देखरेख करनी है और यदि हम कीड़े मकोड़ों को मारते हैं तो उसमें हमारे जो मित्र कीट होते हैं जो हमारे बहुत ही उपयोगी कीट हैं वो भी मारे जाते हैं तो इस तरीके से जो प्रकृति के एक दूसरे को पालन करने के उद्देश्य से इस तरह से हम यदि खेती करते हैं प्राकृतिक रूप से जैविक रूप से यौगिक रूप से योग तपस्या से भी खेती होती है पहले ऋषि मुनि संन्यासी लोग इसी तरह से खेती करते थे और योग के प्रयोग से भी अच्छी से अच्छी खेती हमारी हो सकती है जैसे योग के प्रयोग से श्रीकृष्ण जैसे निरोगी काया कंचन काया सर्वांग सुंदर और दीर्घायु बना जा सकता है तो उसी तरह से हमारी खेती भी बहुत अच्छी हो सकती है और किसान हमारे फिर से खुशहाल हो सकते हैं और ये प्रकृति फिर से जो है अच्छी हो सकती है तभी हम कहलाएंगे कि सभी भूमगोपाल की और नेक्स्ट टू गॉड हमारे श्री कृष्ण जी हैं और ये सबकी पालन के लिए निमित्त बने हुए हैं मैं इन्हीं बातों के साथ मैं किसानों के शुभ संदेश देना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई यदि इस तरह से खेती करें तो उनका भी लाभ होगा इसमें कोई खर्चा नहीं है और जो भी फायदा है सो फायदा ही है इसके जो उत्पाद होते हैं वो भी बड़े टिकाऊ होते हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं और सारे तत्वों से भरपूर होते हैं। बहुत ही अच्छी बातें विनय प्रकाश श्रीवास्तव जी ने हमें बताया और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो कहीं न कहीं फिर से उस पुराने जमाने में पहुंच गए होंगे जहाँ पर वो प्राकृतिक खेती करते होंगे तो उसी खेती को फिर से करना है और उसकी विधि जो है बहुत ही सुंदर ढंग से जीवामृत बनाने की जो विधि बताई बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सोचते थे कि जीवामृत अगर हमारे पूरे खेती में डालना है तो उसके लिए बहुत सारे पशुधन चाहिए तब जाके हम लोग कर सकते हैं ऐसी जो सोच थी हमारी मेरे ख्याल से वो अभी धीरे धीरे आपकी बदल गई होगी और सिर्फ एक ही देसी गाय से आप जो है वो 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से 30 एकड़ तो आपके पास होगा नहीं लेकिन जितना भी खेती आप करना चाहते हैं एक दो तीन एकड़ उसमें आप जो है बहुत ही सुंदर ढंग से उस प्राकृतिक विधि से जीवामृत के माध्यम से जो है आप कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एक अल्प उसके बाद फिर से लौटते हैं और फिर से कुछ बातें जो है विनय प्रकाश श्रीवास्तव जी से सुनेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए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 मैंने स्वयं अपने सरकारी फार्म पे भी इसका प्रयोग किया है और अपने मैं भी किसान का बेटा हूँ किसान किसानी खेती मेरे यहाँ भी होती है मैंने स्वयं प्रयोग किया है और ये पाया है कि इस विधा में कोई खर्चा नहीं होना है और सारी प्राप्ति ही प्राप्ति है और इसमें मान लीजिए कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कुछ नुकसान भी होता है तो चूंकि इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ है कोई हमने लोन नहीं लिया है इसलिए हमें कोई परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ेगी और जो कुछ क्षेत्रों में किसान जो है बहुत इन्वेस्टमेंट करके बैंकों से लोन लेकर के और जो है उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब उनको रिटर्न नहीं मिलता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं और कई क्षेत्र के किसान जो है इवन आत्महत्या भी कर लेते हैं तो इन सारी चीज़ों से बचत हो जाती है और मान लीजिए कि थोड़े दर तीन सालों के लिए थोड़ी सी उत्पादन में शुरू में कुछ कमी होती है क्योंकि ज़मीन तो हमारी बीमार हो चुकी है इतना खाद इतना दवाई हम लोगों ने डाल दिया उसमें कि ज़मीन भी हमारी बीमार हो गई है तो शुरुआती तौर पे कुछ ऐसा लगता है लोगों को कि इससे उत्पादन कम होगा लेकिन दो तीन साल के बाद जो है इसमें उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है बल्कि उत्पादन में बढ़ोतरी हो बढ़ोतरी होने लगती है दूसरी बात यह है कि जो भी आ, हमारी उत्पाद होते हैं उतने उच्च गुणवत्ता के होते हैं इतने स्वादिष्ट होते हैं कि उनकी कीमत बाज़ार में दोगुना से भी ज़्यादा जो है मिलता है और कई देशों में विदेशों में तो इसकी बहुत मांग हो गई है और अपने देश में भी जो अच्छे लोग हैं जो अच्छी खेती गृहस्थी उनके पास तो नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि विश्व विश्वहीन जो है उत्पाद जो है हमें मिले और उसमें जो है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वगैरह का प्रयोग न किया गया हो क्योंकि इस फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड और एलोपैथिक दवाओं की वजह से इस समय सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मानसिक प्रदूषण हो गया है और मन ही हम लोगों का खराब हो गया है और मन दुरुस्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अच्छे उत्पाद जो है हम ऐसे लें क्योंकि कहा गया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन जैसा होगा मन वैसा होगा मन मनाभाव न केवल ईश्वर में बल्कि हर कार्य में अपना मन लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि शुद्ध सात्विक बढ़िया अन्न जो है हम इस्तेमाल करें तो इसके लिए हमने अपने सरकारी फार्म पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया हमने प्रयोग किया है और उस प्रयोग के बड़े अच्छे जो है रिजल्ट्स जो है हमें मिले हैं मैं स्वयं जो है करीब करीब एक दशकों से ज़्यादा समय से आ, बिना खाद के और बिना दवाई के आ, जो उत्पाद हमें मिलते हैं साग सब्जी से लेकर के चना गेहूँ इन सारी चीज़ों को मैं जो है इस्तेमाल करता हूँ और इसकी वजह से जो है बहुत अच्छा मन भी रहता है और सारे काम में मन लगता है ठीक है ना इवन खेती करने में भी मन लगता है आजकल देखिए जुवकों को प्रॉफिट ना होने की वजह से भी जुवकों का मन जो है खेती में नहीं लग रहा है क्योंकि मार्जिन जो है ज़्यादा नहीं रहा है वैज्ञानिक खेती में मान लीजिए कि दस भी उत्पादन कम हो जाता है तो किसान जो है वो किसानों के लिए घाटे का सौदा हो जाता है इसमें जो है कोई लागत लगनी नहीं है बीज तो लगना ही है बीज तो लगाना ही पड़ेगा और उसके बाद से कोई फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड और जो कॉस्टली इनपुट्स आजकल के ज़माने में हैं वो हमें लगाने नहीं हैं तो इसका जो है सब इंतज़ाम जो है जैसे प्रकृति जो है प्रकृति के पांचों तत्व तो जो है व्यवस्था कर देते हैं तो उसी तरह से ये हमारी खेती जो है इसके माध्यम से बहुत अच्छी हो सकती है और हम अल्टीमेट लक्ष्य हम लोगों का यही है कि सब गाँव के लोग जो है जो इस समय दुखी परेशान अशांत होते जा रहे हैं तो गाँव में खुशहाली आवे और हमारा गांव फिर से गोकुल गांव बने तो गोकुल गांव बनाने के लिए जो भी बुराइयाँ हैं कुतियाँ हैं समाज में या बस व्यसनों से मुक्त कराने की बात है उसी के साथ साथ हमको जो है सबसे पहले अपनी खेती जो है उपयोगी जब बन जाएगा लाभकारी हमारा खेती रहेगा तो हम जो है इधर उधर के बेसनों से मुक्त रहेंगे एक्चुअली होता क्या है खेती में जब घाटा होने की स्थिति आती है तो उस समय हमारे किसान भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जिससे कि नशा टेम्प्रोरी हो जाए और उस नशे में वो भूल जाए अपने दुख दर्द को इसलिए ऐसा कुछ कर लेते हैं और कभी कभी तो इसकी पराकाष्ठा जब हो जाती है तो आत्महत्या की भी स्थिति आ जाती है तीन सारी चीज़ों से बचने के लिए खुशहाली लाने के लिए हरियाली लाने के लिए और जो है अच्छी खेती करने के लिए गुड़युक्त खेती करने के लिए हमारे किसान भाइयों से यही अपील है कि इस तरह की खेती करें और इसको सरकार ने हर स्टेट में जैविक प्रमाणीकरण की भी व्यवस्था की गई है जिससे कि क्वालिटी के लिए क्वालिटी का उनके सर्टिफिकेट मिलता है कि यहाँ ये अमुक उत्पाद जो है ये विशहीन है इसमें जो है विष नहीं है इसमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स और अन्य चीज़ों का प्रयोग नहीं किया गया है तो इसका वो प्रमाणीकरण भी होता है और ये करीब शुरू में तो दो तीन तीन साल तक जो है उस खेत में बिल्कुल जो है खाद वगैरह कुछ न पड़ा हो इसको देखा जाता है मतलब और उसके बाद से जो है इसका ये प्रमाणीकरण जो है कर देते हैं ठीक है ना तो वो उत्पाद जो है हमारे मार्केट में जो है, है सही दरों पर बिकने लगता है लोगों को भी ख़रीदारों को कंज्यूमर को ये विश्वास नहीं होता है ऐसे हम मार्केट में कोई चीज़ ले जाएंगे तो कंज्यूमर को ये विश्वास नहीं होता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि खाद इसमें दवाई डाले हो और जो है हाँ झूठ बोल रहे हो कि ये जैविक है यौगिक है प्राकृतिक है तो इसके लिए प्रमाणीकरण की भी व्यवस्था सरकार ने हर स्टेट्स में कर रखी है और कुछ प्राइवेट कंपनियाँ भी हैं जो कि इसको प्रमाणीकरण करती हैं और ऑर्गेनाइज्ड वे में कंपनियां भी खरीदती हैं इसलिए इसकी कोई बिक्री की समस्या नहीं है कि ये उत्पाद हो हमारे पास उपलब्ध हो गया तो कैसे हमको अच्छी कीमत मिलेगी कुछ कंपनियां पहले से ही टाइप कर लेती हैं और आपके उत्पाद को जो खरीद भी लेती हैं वो बीच बीच में वो भी देखती हैं आर्थिक रूप से सहयोग भी करती हैं और जो है ताकि हम किसानों को शुरू में ही जो भी इनपुट्स बीज वगैरह में जो खर्चे आते हैं उसको हम दे दें और बाकी किसानों की देखरेख में एक कार्य होता है वो भी समय समय पे देखते हैं और प्रमाणीकरण के अधिकारी भी जैविक प्रमाणीकरण के अधिकारी भी समय समय पे देखते रहते हैं और इस क्वालिटी प्रोडक्ट का जो है वो प्रमाण पत्र देते हैं जिससे कि हमारी जो है उत्पाद जो है मार्केट में बिकने में कोई दिक्कत नहीं होती तो किसान भाइयों से मेरी, मेरी यही अपील है कि अभी ये तो मैं नहीं कहूँगा कि सारी खेती सब जो है इसी तरह से कर लें क्योंकि जो है वो खाद्यान्न की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है तो वैज्ञानिक तौर तरीकों से भी अपना उत्पादन करें लेकिन अपने खाने के लिए अपने पड़ोसी खाने के लिए अपने परिवार के लोगों को खाने के लिए और जो ईश्वरी परिवार है उसके लोगों के लिए भी अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद हम उपलब्ध कराएँ जिससे कि उनका भी मन जो है बराबर ईश्वर में लगे और पूरी व्यवस्था को परिवर्तित करने में सब हम लोग सहयोगी बने ताकि फिर से हमारा गांव जो है वो गोकुल गांव की श्रेणी में आ जाए जहां कोई बुराई न हो जहां कोई जो है गम न हो जहां कोई परेशानी न हो और गाय और खेती के माध्यम से पशुपालन और कृषि के माध्यम से हमारे गांव की खुशहाली फिर से वापस लौट आए यदि हम इस कार्यक्रम पुनीत कार्य में अपने आप को सहभागी बनाएंगे तो ईश्वर भी हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेगा ईश्वर भी हम लोगों को धन्यवाद देगा कि नहीं तो जो है ईश्वर तो सब पूरा व्यवस्थापक है ही है वो हम ही लोगों से सारी व्यवस्था को प्रकृति के माध्यम से संचालित करा लेगा तो और सौभाग्य होगा हम लोगों के कि ईश्वर के बताए मार्गदर्शन में रहते हुए हम लोग खेती को अच्छा से कर लें तो बहुत अच्छा होगा मैंने जो है चूंकि ईश्वरी विश्वविद्यालय की भी पढ़ाई मैंने 20 साल से पढ़ी है और 5 साल जो है मैंने जो है कृषि विश्वविद्यालय पंद्रह की पढ़ाई पढ़ी है इसके अलावा करीब करीब तैंतीस बरसों से कृषि विभाग में श्रेणी दो से लेकर के और सबसे ऊंची पोस्ट तक की मैंने सेवा की है तो अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर मैं किसान भाइयों को ये गारंटी देता हूँ कि इस खेती में उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और सब कुछ फ़ायदा ही फायदा होगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा जो है आपने विस्तार से बताया कि किस तरह से हम जैविक या प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और इसके करने से क्या फायदा होगा अगर हम फर्टिलाइजर यूज करके करते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है वो दोनों बातें आपने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में अनुभव के शब्द हमारे साथ शेयर किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कहूँगा की जाते जाते हमारे राजस्थान के किसान भाइयों के लिए एक छोटा सा मैसेज जरूर दें राजस्थान के किसान भाई फिर से राजस्थान फिर से बनने वाला है और यहीं से पूरी विश्व की व्यवस्था जो है संचालित होने वाली है तो फिर से खेती यहाँ की पहले भी बहुत अच्छी खेती होती थी बीच में कुछ पीरियड ऐसा आया जिसमें कि जमीन ज़रा उतने उपजाऊ यहाँ के नहीं रहे लेकिन फिर से ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है प्रकृति द्वारा कि ये फिर से हरा भरा राजस्थान हमारा होगा तो हम चाहेंगे कि किसान भाई जो है इसमें अपनी पूर्ण जो है सहयोग प्रदान करें और ईश्वरी कार्य में भी और अपने कार्य में भी सहभागी बने ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद विनय प्रकाश श्रीवास्तव जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि राजस्थान जो है बहुत अच्छा देश था और फिर से वापस जो है वैसे ही बनने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और इसमें सिर्फ किसानों को तैयार हो जाना है तो जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा होगा तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा तो हमें बता सकते हैं मैसेज करके बता सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर या फिर आप कॉल करके अपनी बात दिल की रिकॉर्ड भी कर सकते हैं उसके लिए नंबर डायल करें चौरानबे या फ़ोन नहीं कर सकते मैसेज नहीं कर सकते हैं तो पोस्ट कार्ड से हमारे तक आपका पत्र भेज सकते हैं उसके लिए पता नोट करें किसान भाई बहनों रेडियो मधुबन भवन शांतिवन आबुरूड डिस्ट्रिक्ट शिरो राजस्थान पिन नंबर है तीन शून्य सात पांच एक शून्य तो इस पते पर आप जरूर हमें पत्र लिखकर भेजिएगा कि आपको आज का यह कार्यक्रम कैसे लगा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फिर कल मुलाकात होगी आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना बड़े न फिर पछताना करो ऐसे भाई तुम पढ़े न फिर पछताना पड़े न फिर पछताना कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े न फिर पछताना पड़े न फिर पछताना एक दिन तो धर्मराज को पढ़े मुख दिखलाना पढ़े मुख दिखलाना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 कर्म करो भाई कर्म कर...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 पढ़े न फिर पछताना पड़े न फिर पछताना कर्म करो ऐसे कर्म करो कर्म करो ऐसे कर्म करो हो जो हंसते हंसते घर को जाओ धर्म राज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ ऐसा हो न खाता अपना पढ़े जो वहां पछताना पड़े जो वहां पछताना ऐसा हो न खाता अपना पड़े तो वहां पछताना पड़े जो छताना कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े फिर पछताना पढ़े फिर पछताना एक दिन तो धर्म राज को पढ़े कमुख दिखलाना पढ़े कमुख दिखलाना कर्म करो ऐसे कर्म करो